महाभारत आश्रम पर्व वर्षिपर्व पंचदशोध्याय गांधारी सहित धृतराष्ट्र का को वै कस्थान्न वाच ततः प्रभाते राजथ धृतराष्ट्र विका सु आहूय पांडवान् वीराण वनवासे कृष्ण गांधारी सहित धीमान अभ्यनंदन यध वैश्व पाण कहते हैं जन्मे जय तदनंतर ग्यारहवें दिन प्रातः काल गांधारी सहित बुद्धिमान अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने वनवास की तैयारी करके वीर पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया कार्तिकेष्टम ब्राह्मण आयुर्वेद पार गयी अग्निहोत्र पुरस्कृत बलकलाजिन वधो जनमृतो राजा निर्जयो भवनात उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा थी उसमें उन्होंने वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों से यात्रा कालोचित इष्टि करवा कर बलकल और मृग धारण किए और अग्निहोत्र को आगे करके पुत्र वधों से घिरे हुए राजा धित्राष्ट्र राजभवन से बाहर निकले तथा स्त्री अकौरव पांडवा नाम परा कौरव राजवं तासामनाद ताम नाद प्रादुरासीपत प्रया विचित्रवीन राजा अधित्राष्ट के इस प्रकार प्रस्थान करने पर कौरवों और पांडवों के स्त्रियॉँ तथा कौरव राजवंश की अन्यन् महिलाएँ सहसा रो पड़ी उनके रोने का महान शब्द उस समय सब और गूंज उठा था तत्ला जयि सुमनोभ राजा विचित्राभिस्त गृह पूजयूजारृत्यवर्ग त यौ नरेंद्र घर से निकलकर राजा धित्राज ने लावा और भांति के फूलों से उस राजभवन की पूजा की और समस्त सेवक वर्ग का धन से सत्कार करके उन सबको छोड़कर हे महाराज वहां से चल दिए तरधि राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे आंसुओं से उनका गला भर आया वे जोर जोर से महान आरतनाथ करते हुए फूट फूट कर रोने लगे और महात्मन आप मुझे छोड़कर कहां चले जा रहे हैं ऐसा कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तथार्जुन दुखाभित मुहुर् मुहुर् निस्वसन भारत युधिष्ठि मुक्ता निग्रियाथो दीन वीदम उस समय भरतवंश के अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्सह दुख से संतप्त हो बारम्बार लंबी साँस खींचते हुए वहां युधिष्ठिर से बोले भैया आप ऐसे अधीर न हो जाइये यो कहकर वे उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर दीन की भांति शिथिल होकर बैठ गए मृकोदर फागुनश्चै वीर माद्रिपुत्र औिजुर संजयश्च वैश्या पुत्र धौम्यो विप्राश्चाण् युर्बास्पकण्ठाः कुन्ती गान्धारिं बद्धनेत्रां व्रजन्ती स्कन्धासक्तं हस्तमथोद्वहन्ति राजा गांधार्या स्कन्धदेशेव सज्य पाणिं यजोधितराष्ट्रः प्रतीतः तत्पश्चात् युधिष्ठिरसहित भीमसेन अर्जुन वीर माद्री कुमार विदुर संजय वैसा पत्र युजुस्व कृपाचार्य धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले आगे आगे कुंती अपने कंधे पर रखे हुए गांधारी के हाथ को पकड़े चल रही थी उनके पीछे आँखों पर पट्टी बांधे गांधारी थी और राजा धित्राष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंततापूर्वक चले जा रहे थे तथा कृष्णा द्रौपदी सावती चालापत्या चोत्तरा कौरवी चा। चित्रंगदाया जाह काशस्त्र साधं राज बुभ वधूद दुपत्कुम् सुभद्रा गोदमी नन्हना सबकोत्तरा कौरव्यनाकुत्रीलूपी बभ्रुवाहन की माता चित्रांगरा तथा अन्य जो कोई भी अंत पुर की स्त्रियॉँ थी वे सब अपनी बाहुओं सहित राजा धिताष्ट्र के साथ बहुओं के सहित राजा धृतराष्ट्र के साथ चल पड़ी तासा नादोर तीनाम तदा से राजन दुखात नामोच तथो निष्पहतु ब्राह्मण क्षत्रियाम राजन सब दुख से हो। के समान से कर रही थी उनके रोने का कोलाहल सब ओर व्याप्त हो गया था उसे सुनकर पूर्वासी ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यो और शुद्रों की स्त्रियाँ भी चारो ओर से घर छोड़कर बाहर निकल आई गजावये तन्नीणी दुखिता यथा गजा हु चूवराजन दूते राजन गांडवा राजरवाण राजन जैसे पूर्व काल में दूतक्रीड़ा के समय सभा से निकलकर वनवास के लिए पांडवों के प्रस्थान करने पर हस्तिनापुर के नागरिकों का समुदाय था उसी प्रकार धृतराष्ट्र के जाते समय भी समस्त प्रवासी शोक से संतप्त हो उठे थे, थे या ना पश्यन चंद्रम समय राहवरम गति कौरवेन्द्र शोके राजमार्गम प्रेद रनिवास के जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं देखा था वे ही कौरव राज धित्राष्ट्र के महावन के लिए प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थी इतिश्री महाभारते आश्रमवास के परमड़ी आश्रम वास परमड़ी धिताष्ट्र इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में नृतराष्ट्र का नगर से निकलना विषयक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ